एक सौ सोलह वहां शायद है ना एक सौ सोलह बोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री राधा सदानिधि ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरी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 राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय त्रिपराशरसू सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो य से कमलगल तम वाग मम तम जगत्पिबती विश्वसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहम बराकूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेवस्थर्पित चलीम चराणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोल स्वभक्त हरिपुरट सुंदर द्वितकता सदा हृदय कंदर स्फुत वश्य नंदनालीकोल नारायण नमस्कृत्य नरम चरुम देवीं सरस्वती व्या तय मुदीर वाश्छाकुभ्य कृपाद्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कृणांबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टिग्मते रघुनाथ दासजीव मेत मंद मतेर्दया द्राक्लसी का पद्मना च पुराण पठन पत्रस तो हरि बोलो शुर्दावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री राधा रोधि श्री प्रिया जी की मेहिमा का गायन करते हुए अपने निर्णय को श्री ग्रंथकार कहते चंद्रा से हरिणाक्ष देव सुनसे सुस्मिते श्रोणाधरे सुस्मित चिल्लक्ष्मी भुज बल्यकुचि ग्रीवे ग्रींद्रस्तनी भज्जन मध्य ब्रह्म बृह नि खंडोर पादाबुज प्रोन्मील चंद्र मंडल कला राधे मया राध्य से क्या सुंदर प्रयोग है राधे मया राध्य से ए, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग शिवप्रिया जी के नक्ष से लेकर के केवि शिख से लेकर के नक्तक की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे थे तो यहां पर जो दर्शन कर रहे हैं वो अब मुख से लेकर के और चरण तक दर्शन करते हुए विराजमान और शिवप्रिया जी के लिए संबोधन का प्रयोग करते हुए स्वामी जी के लिए संबोधन का प्रयोग करते हुए एक एक श्रीअंग की शोभा एक एक संबोधन के द्वारा सारे श्रीअंगों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रास्य हे श्री चंद्रमुखी राधी के मुख जिनका मुख चंद्रमा के समान परम सुंदर अमृतवर्ष और आनंद को प्रदान करने वाला चंद्र कहते हैं आनंद को कृषि चंद्रमा माने जो आनंद को प्रदान करें चंद्रा से मुख जो है वो चंद्रमा के समान है सौंदर्य में जिनकी किरणें बड़ी कोमल हैं अमृत से युक्त हैं और आनंद उल्लास को प्रदान करने वाले हरिणाख्य आदि के आप हरली जैसी ही नेत्र वाली है हरिणा तो नेत्र की शोभा हो गई पहले आस की शोभा हो गई उसमें तुलना कर रहे हैं उपमान है चंद्रमा मुख में फिर नयन की शोभा हो गई नयन की शोभा में उपमान है हरिण हे देवी देवी मानी जो दान करे दीप्तमान हो और भाव को द्योतित करे उसका नाम देवी दान द्योतन और दीपन ये तीन विशेषताएं जिसमें विराजमान है जिसमें चमक हो जिसमें देने की क्षमता हो और हृदय में जो भाव है उसको जो और ज्यादा बढ़ाए सुदीप्त कर जिनकी नासिका परम सुंदर है सु फिर शोण आधरे लाल रंग के जिनके आधार विराजमान है सुस्मित सुंदर स्मित माने मुस्कान जिनके अजरों पर विराजमान स्मित मन मुस्कान चिन लक्ष्मी भुजबल जिनकी भौं माने बिजली के समान जिनकी भौए चिनलक्ष्मी चित कहते हैं आकाश की बिजली उसकी शोभा वही जिनकी भौं की शोभा है चिल्मी और भुज बल्ली जिनकी भुजाएं बल्ली माने लता के समान शोभित है कंब रुचिर ग्रीव शंख के समान सुंदर जिनकी ग्रीवा है और गिरिंद्रस्तनी उत्तुंग जिनके वक्षस्थल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं पर्वत के समान उत्तुंग ऊंचे जिनके वक्षस्थल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और भजन मध्य जिनका मध्य मैंने कमर कटी ऐसा लगता है जैसे टूट ही जाएगी भजन मध्य मध्य भाग वो टूटता हुआ सा मैने लचक खाती हुई जिनकी सहज कटी है भजन मध्य और ब्रह्म नितंब जिनके कटपश्चात भाग नितंब वो सुविस्तृत होकर के विराजमान है और कदली खंडोर पादाम जिनकी जंघाएं कदली खंड के समान केले के खंबे के समान घाटदार शोभा को प्राप्त हो रही हैं तो कदली खंड के समान मोटी होते हुए धीरे पतली चरणों में होती हुई विराजमान कदली खंड के समान जिनके अपूर्व श्रीचरण है और पादान भूजा जो चरण है वे कमल के समान है और पोम मिलन नक्षचंद्र मंडली और उन चरणार में नखचंद्र मंडली चंद्रमा की जो मंडली है वो शोभा को प्राप्त हो रही है मान नख दस नखचंद्र वे श्रीचरण में विराजमान है तो नखचंद्र मंडली कदा राधे मया राधे से हे श्री राधे ऐसे आपके श्री चरणार की कव में आराधना करूंगी ऐसा सुंदर श्रीअंक उनको अपूर्व रूप से सजा करके जब मैं श्री श्याम को समर्पित करूंगी श्याम से मिलने में आपको जो सुख की प्राप्ति होगी वही मेरे जीवन का लक्ष्य तो दासी के जीवन का लक्ष्य जो है वो स्वामी को सुख प्रदान करना है और स्वामी को सुख प्रदान करते हुए उनकी रूप माधुरी का वर्णन करना और रूप माधुरी को सजा करके जब शामसुंदर को समर्पित किया जाएगा तो शामसुंदर को की सेवा में प्रिया जी को परम परम सुख की प्राप्ति होगी यहां पर तो है ही नहीं काम का तो इस जगह इस वृंदावन में प्रवेश है ही नहीं यहाँ पर केवल सेवा का प्रवेश है और उस सेवा के प्रवेश में श्री प्रिया जी जब परम परम शाम सुख शामसुंदर को प्रदान करेंगी अपनी शोभा के द्वारा श्याम की सेवा करेंगी और श्याम सुंदर उस सुख को प्राप्त करके जब आनंदित होंगे तो तत्सुखी भाव में श्याम के सुख भाव में ही शिवप्रिया जी को परम परम सुख होगा और इसी सुख को प्राप्त करने के लिए प्रिया को सुख देने के लिए दासी भी सखी भी प्रिया को सजा रही तो शिव की जितनी भी रूपमाधुरी है उस रूपमाधुरी का उपयोग करना है श्री श्याम को श्याम को उपयोग कराने के लिए वह उनका वर्णन करती है श्याम का वर्णन करके श्याम के सामने उनका वर्णन करके श्याम के चित्त को प्रिया के प्रति आकर्षित करती है और जब प्रिया अपनी रूपमाधुरी से श्याम को की सेवा करती हुई विराजमान होती हैं तो वो सेवा ही प्रिया के लिए परम परम सुख है और यह सुख देना ही दासी का परम परम प्रयोजन है तो श्री राधिका को सुख प्रदान करना परम परम प्रयोजन है और इसी परम प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए वह श्री प्रिया के श्री अंग की शोभा का वर्णन करके शाम वर्णन करने के दो प्रयोजन है श्याम सुंदर को आकर्षित करना और सुंदर से सुंदर वस्तु श्री श्याम सुंदर को समर्पित कराना जिससे प्रिया को परम परम सुख की प्राप्ति हो सके परंतु जो संबोधन है वो संबोधन ही अत्यंत अत्यंत परिकर अलंकार से युक्त होकर के विराजमान है उन अलंकारों में सार्थक जो संबोधन है वो सार्थक संबोधन वहां प्रदान किए गए हैं अत्यंत अत्यंत सार्थक संबोधन यहां पर निर्मण किए गए हैं कि चंद्रा से चंद्र सरि का आसमान मुख्य है हरिण अक्षी हरिण सजी की आंखें हैं देवी वे कृपा का दान करने वाली चमकने वाली और हृदय में जो भाव हैं उनको आगे बढ़ाने वाली सुंदर उनकी नाश का विराजमान है सोनाधारे उनके अधर रक्त माह लाल माह युक्त होकर के विराजमान हैं और सुस्मित और मुख जो है वह शोभा को प्राप्त हो रहा है यह मुखचंद की शोभा हो गई पूरी पूरी मुख की शोभा हो गई पहली लाइन में मुख की शोभा अब की जो शोभा है मध्य भाग की शोभा उस मध्य भाग की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि चिन लक्ष्मी जहां भोएं भी यह भी अभी मुख की शोभा है भोएं भी जहां बिजली के समान है भुजबलि मध्य भाग में जिनकी भुजाएं लहर आ, लता के समान है और कम्ब रुचरक ग्रीवे शंख के समान जिनकी ग्रीवा है और ग्रींद जिनके पर्वत के समान सुंदर बक्षस्थल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं भजन मध्य जिनकी कमर टूट जाएगी ऐसा लग रहा है जैसे कमर टूट ही जाएगी इतनी पतली कमर है ब्रह नितंब जिनके तटपश्चात भाग विस्तृत होकर के विराजमान अब चरणों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कदली खंडोर पाद केले के खम्भे के समान जिनके चरण और उन चरणों में चरणों की जो शोभा है वो अद्भुत है और उन चरणों में प्रोमिलन नखचंद्र मंडली नक्षचंद्र माने दस नक्षचंद्र वे उनकी शोभा चरणों में प्रत्येक उंगलियों में जो चंद्र नख हैं वे ही दस शोभा को प्राप्त हो रहे हैं राधे कदा मया राधे से ऐसी ही श्री के आपकी आराधना करके आपको सजा करके जब मैं विराजमान होंगी तो आप अपनी संपूर्ण रूप माधुरी के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान होंगे होगी उस समय आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी और परम आनंद की प्राप्ति होने पर वही आनंद आपको प्रदान करना यही दासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है दासी की सबसे बड़ी सेवा राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्वीक्ष निष्कैतव प्रीति ही प्रीतस्व भजिर्भर महा प्रेम आलिंगत चुंबति स्वदना तांबूलमेपे स्वाम वन अपि मम न्येत कला मोहना श्री की दासी निरंतर निरंतर सेवा कर रही है स्वामी जी की दासी निरंतर निरंतर सेवा कर रही है अब यदि कोई श्री राधिका की सेवा करे तो उस दासी के ऊपर उस मंजरी के ऊपर श्याम सुंदर की अत्यंत अत्यंत बात्सल्य भाव और कृपा की प्राप्ति हो जाएगी तो राधिका दासी के द्वारा श्री श्याम सुंदर की अतिशय प्रसन्नता की प्राप्ति होती है ये यहां दिखा रही है श्याम सुंदर राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उदीक्ष जब ये देखेंगे कि मैंने श्री राधिका के चरण कमलों की अचल भक्ति की है तो मेरी अचल भक्ति को देख करके वो अचल भक्ति कैसी है निष्कई तवांग उसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं है तो अन्यापिला शून्य ज्ञान कर्म से अनावृत मेरी भक्ति को जब श्री श्याम सुंदर देखेंगे तो श्री श्याम सुंदर की मेरे ऊपर अत्यंत कृपा अपने आप हो जाएगी तो राधा पाद सरोज भक्ति अचलान उद्विक्षम श्री राधिका के चरण कमल की भक्ति अचल भक्ति को उद्विक्ष माने देख करके जो भक्ति कैसी है निष्कित वल रहित भक्ति है प्रीतस्वम भजितोपी निर्वर महा प्रेमणा अधिकम जो प्रीत स्वम भजोपी जो श्री श्याम सुंदर का भजन कर रही है निर्भर महाप्रेमणा अधिकम सर्वशाह उस स्वम भज कृष्ण का भजन करने वाले की अपेक्षा श्री श्याम की प्रीति मेरे प्रति और अधिक हो जाएगी जो केवल कृष्ण का आराधन कर रहे हैं उनकी भी अपेक्षा जो राधा का आराधन करते हैं उनकी उनके ऊपर श्री श्याम सुंदर का महाप्रेमा प्रेमणाधिकम महाप्रेम की अधिकता उनके ऊपर विशेष रूप से हो जाएगी सर्वशा तो स्व भजोपी श्याम सुंदर का भजन करने वाले व्यक्ति की भी तुलना में प्रीतमाने श्याम सुंदर श्री राधिका का भजन करने वाली के ऊपर अधिक कृपा करेंगे और निर्भय महाप्रेमनाधिकम पूर्णता से महाप्रेम उस व्यक्ति के ऊपर श्री कृष्ण अवश्य ही करेंगे ऐसी स्थिति में आलिंग चुंबत स्व तांबूल तांबुल मास पवि उस भक्त का उस दासी का उस सखी का श्री श्याम सुंदर अत्यंत आनंद में आकर के आलिंगन करेंगे बात्सल्य भाव के द्वारा उसका चुंबन करेंगे जैसे बालक पर जिसके ऊपर ज्यादा प्रीति होती है उसका आलिंगन किया जाता है ऐसे श्री राधिका की दासी के ऊपर श्री श्यामचंदर का अत्यंत अत्यंत बात्सल्य कृपा उमड़ेगी और उस कृपा के द्वारा आलिंगती श्री श्याम उस दासी का आलिंगन करेंगे उसका चुम्बन करेंगे और बदना तांबुल मस्यारे अपने मुख का प्रसादी तांबुल उसे खिलाएंगे ये वात्सल्य की अत्यंत अधिकता है कि अपने बदन का तांबुल उसे खिलाएंगे अनेक अनेक जगह जहासल्य की अत्यंत अधिकता है वहां पर अपने मुख कॉल बालक को खिलाया जाएगा श्री नंद बाबा की गोदी में कभी श्याम सुंदर खेल रहे हैं और बाबा पान चवा रहे हैं और श्याम सुंदर कहे हैं, बालमुकुंद कह रहे हैं कि बाबा मैं भी पान खाऊंगा ये ये पान खाऊंगा तय भी जो खा रखा है वो खाऊंगा तो श्री नंद बाबा अपने मुख का तांबुल निकाल करके और कन्हे को ले ले ले ले खा तो तांबुल वहां पर खिलाते हुए ये ये अत्यंत स्नेह अपने मुंह का कौर जैसे खिलाया जाए वो वो ये कहावत है दांत कटी रोटी तो वो अत्यंत स्नेह में जैसे अपना कौर जैसे खिलाया जाए ऐसे अपना अत्यंत स्नेह में निज ताम्बुल जो है वो निजता उनको श्री श्याम सुंदर को खिला रहे हैं ऐसे ही यहां पर दासी के प्रति भी श्री कृष्ण का जो अपूर्व बात्सल्य भाव है उस बात्सल्य भाव में दासी को कंठ से लगा करके दासी का मुख चुंबन करते हुए दासी को अर्धचर्म ताम्बुल कृपा करके बात्सल्य में प्रदान करेंगे सावधान यहाँ पर जो दासी को जो तांबूल प्रदान करना है वह अत्यंत बात्सल्य में प्रदान करते हुए विराजमान होंगे और कंठ स्वाम वन माल काम अपने ममह और कभी प्रसन्न होकर के बासल्य में अपने कंठ में श्री शांतना ने जो वनमाला धारण कर रखी है उस वन माला को वे मेरे कंठ में पहना दे तो मेरे कंठ में उस बनवाला को कब पहना देंगे कदा वे मोहन कब इस प्रकार मेरे ऊपर इसलिए करेंगे क्योंकि मैं श्री राधिका के चरण कमलों की एकांत भक्ति करने वाली हूं उनके चरण कमलों की मैं एकांत भक्ति करने वाली हूं इसलिए कब वे मेरे ऊपर इस प्रकार स्नेह करते हुए विराजमान होंगे तो राधापाद सरोज भक्ति अचलाम उद्विक्ष श्री राधिका चरण कमलों के अतिरिक्त मेरी कहीं दूसरी के भक्ति नहीं है ये देख करके निष्कृत अर्थात उस भक्ति में कहीं भी छल किसी भी प्रकार का नहीं है भोग मोक्ष की इच्छा उसमें नहीं है ऐसा देख करके श्री राधे श्री कृष्ण अपना भजन करने वाले जो जन है उनकी भी अपेक्षा मुझे अधिक भक्ति प्रदान करेंगे अब आगे कह रहे हैं कि और ये विभिन्न अनुभव सामग्री जो है वो अनुभव सामग्री का यहां पर वर्णन किया माने भक्त के ऊपर श्री श्यामचंदर की जो कृपा वो जो चेष्टा है वो भक्ति के हृदय में उद्दीपन विवाह बन जाएगी उद्दीपन सामग्री का वर्णन कर रहे हैं श्याम सुंदर की कृपा की चेष्टाएं यह भक्ति के हृदय में उनके अपने प्रेम का उद्दीपन करने वाला होती है लावण्यम परमाुतम रथकला चातुर्यद्भुतम कांतिक काप महाद्भुता बर्तनो लीला गतिश्चाद दृभंगी पुनरद्भुता भुत यारभुतम साराधाभुत मूर्ति अद्भुत रसम दासेम कदा दास्यति क्या दासेम कदा दासेति हे श्री राधिके आप मुझे कब दास्य अपना प्रदान करेंगे श्री राधिका की जितनी भी वस्तुएं है वे सब की सब अद्भुत होकर के विराजमान है अद्भुत का मतलब है कि जिस वस्तु का पहले प्रयोग नहीं किया गया है उस वस्तु की उपस्थिति हो जाना यह विस्मय का लक्षण है पहले न भोगी गई वस्तु का उपस्थित होना इसी का नाम विस्मय तो श्री राधिका का लावण्यम परमाुतम जो लावण्य है श्रीअंग के चारों ओर जो अपूर्व लहर प्रकट हो रही हैं वह लावण्य परम अद्भुत होकर के बार। फिर रथकला चातुर्यम अत्यदुतम श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ में विविध प्रेमयी जो क्रीड़ा हैं उनमें अपूर्व चातुर्य प्रकट करते हुए श्री श्याम के प्रीति को श्याम के सुख को अत्यंत अत्यंत बढ़ाती हैं। तो ये रथकला का चातुर्य है कि कभी मान करके भी शिवप्रिया श्याम को अत्यंत अत्यंत बढ़ा रही हैं। प्रिया यदि मान करके भर्सना कर रही है तो वो भी रति को बढ़ाना कभी अनुकूल होकर के और कभी प्रतिकूल होकर के शिवप्रिया जो विराजमान है वह चातुर्य के द्वारा वे निरंतर निरंतर प्रेम की वृद्धि कर रही है चतुराई अत्यंत अत्यंत अद्भुत का अद्भुत है और रथकला चातुर्य का तात्पर्य है कि जहां कटाक्ष जहां मुख जहां स्मित जहां श्री भुजा उनकी विभिन्न भंगिमाएं और श्री श्यामसुंदर के पास में अभिसार श्यामसुंदर के साथ में वार्तालाप संप्रयोग तो अंतिम चीज है तो आठ जो रथकला हैं उन आठ रथकलाओं में कहीं दर्शन कभी भुजवल्ली जो है उनका प्रयोग श्री हस्ती के द्वारा अपने भावों को प्रकट करना कभी भों का मटकन कभी नयन का चलना कभी अथ्राम कभी अभिसार कभी निषेध मान ये सब मिलन के ही रथकला के ही आठ अंग हो करके, इनमें अंतिम अंग जो है फिर वो संप्रयोग है तो आठ जो अंग हैं, सात अंग उन सात अंगों को प्रकट करते हुए शिवप्रिया विराहिमान है तो श्री प्रिया में रथकला माधुर्य वह अत्यंत अद्भुत होकर के विराजमान है लावण्यम परमाद्भुतम अद्भुत लावण्य है रथकला की चतुरता वह अत्यंत अद्भुत होकर के विराजमान है कांतिक काप्य महाद्भुता और श्री प्रिया में जो प्रेम उनका मुख के ऊपर और श्री अंग के ऊपर प्रकट होना उसका नाम है कांति जो भाव हृदय में छपा हुआ है उसको कहेंगे भाव जब वह कहीं चेष्टाओं के रूप में प्रकट हुआ तो वही भाव कहीं कांति के रूप में प्रकट हो रहा है श्रीअंग में अपूर्व चमक और वही जब स्पष्ट चेष्टाओं के रूप में बाहर प्रकट हो जाए तो वही दीप्ति तो रूप शोभा कांति दीप्ति ये चार जो श्रेणियां हैं, इनमें कांति जो है वह भाव के कारण श्री अंग की चमक में कुछ वृद्धि की हो जाना उसका नाम कांति है तो श्री अंग उनमें अपन कांति विराजमान है कांतिकाप महाद्भुता अद्भुत कांति है बड़ तनोर लीला गतिश्चाभुता श्री किशोर जी के श्री अंग की जो गति है प्रत्येक अंग की गति चरण ग्रीवा हस्त, कोहनी मुख मुखभ स्मित ललाट ताटंक इन सबकी जो गति है वे सबकी गति अद्भुत होकर के विराजमान है तो वर तलोन लीला गतिश्चाभुता श्रीअंग जो है उनकी चारो विक्रीड़ा पूर्वक जो गति है वे भी अद्भुत होकर के विराजमान है विराजमान हैं उनका नाम है वर्तन और उनकी लीला माने चारो विक्रीडा रूपी जो गति है लीला तारो विक्रीडा लीला की परिभाषा उज्जवल निर्मणी में दी गई के सुंदर चेष्टा उसका नाम है लीला चारु विक्रीड़ा सुंदर चेष्टा उसका नाम है चारु विक्रीडा तो वर्तमान माने नवयुवती नवकिशोरी बैसंधि में जो विराजमान है उन श्री किशोरी जी की विभिन्न लीला गति माने सुंदर चारु हृदय को आकर्षित करने वाली जो क्रीड़ा है वो अद्भुत होकर के विराजमान है अद्भुत माने जिसका पहली बार दर्शन हो उसका नाम है अद्भुत एक आए पहली बार दर्शन हो उसका नाम अद्भुत है तो वो अद्भुत होकर के विराजमान अधिष्ट पूर्व वस्तु का उपस्थित होना ये अद्भुतता का लक्षण दृढ़ भंगी पुनः अद्भुता श्री प्रिया जी की दृढ़ दृष्टि से जो देखना है वह देखना भी अद्भुत होकर के विराजमान है अद्भुत तमा और नयनों की भंगी की भी अपेक्षा स्मित वो अद्भुत तम होकर के विराजमान है तो अद्भुत तमा जिनका स्मित अद्भुत तम होकर विराजमान मुस्कान और भी ज्यादा मधुर होकर के विराजमान है अद्भुतम तो ऐसे अद्भुत जिनकी मुस्कान है यश्मतमित अद्भुत है तो दीगभंगी पुनः अद्भुत अद्भुत अद्भुत जो है वो अद्भुत से भी अद्भुत होकर के दृष्टि की भंगी है और मुस्कान वह और भी अद्भुत होकर के विराजमान है राधादुत मूर्ति इस प्रकार अद्भुत मूर्ति वाली श्री राधिका वे विराजमान है अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यती कब वे मुझे वह अद्भुत रस प्रदान करेंगी जो अद्भुत रस मैं जो दास्य है वो दास्य मुझे वे प्रदान करे जैसे दास्य का मैंने पहले आस्वादन नहीं किया है ऐसे अद्भुत रस वाले दास्य को मुझे प्रदान करें अर्थात आपकी दासी हो करके मैं अद्भुत से अद्भुत वस्तु को कहीं प्राप्त कर इस दासी में जो पहले प्रथम बार जो उपस्थिति हुई है ऐसा मुझे लगे कि प्रत्येक क्षण नया दासी मुझ में उपस्थित हो रहा है तो लावण्यम परमाुतम श्री प्रिया जी के श्रीअंग की जो अपूर्व कांति चारों ओर छा रही है वह परम अद्भुत है उनमें कभी अभिसार कभी पत्रिका कभी नयनों के द्वारा संकेत कभी भुजा के संकेत कभी श्रीचरण के नृत्य इत्यादि के संकेत ये जो महामनोभव भाव है आलिंगन चुंबन प्रभृति जो महामनोभव भाव है उन रतकला की जो चतुरता है वो चतुरता अत्यंत अद्भुत होकर के विराजमान रसिक जनों ने वर्णन किया महामोभाव भाव भूल जिन देह शी कोई परम प्रेम प्रकाश आस ब्रजबास चहो जोई परपक भय भाजन बिना स्वस्थ धार दीजे कहा श्री हरिप्रिया को परम सुख दुर्लभत दुर्लभ सदा कि महामनोभाव उसमें आठ जो भाव हैं आलिंगन चुम्बन अभिसार गौत पर नृत्य रास मान फिर अंत में संप्रयोग शिवप्रियालाल का मिलन तो ये आठ जो भार हैं यही है रतकला इन सब में शिवप्रिया जी में अपूर्व अपूर्व जो चातुर्य है वो चातुर्य विराजमान वो अद्भुत होकर के विराजमान है प्रत्येक वस्तु अत्यंत अद्भुत उनका देखना उनका मुस्काना उनका अभिसार उनका नृत्य उनका बोलना सखी को भेजना स्वयं श्याम सुंदर के पास में आकर के अपने प्रेम को श्याम सुंदर के ऊपर कृपा करना अपने प्रेम को कहीं प्रकट करना तो ये जितनी भी चतुरता है वो चतुरता विभिन्न लीलाओं में अत्यंत अद्भुत होकर के विराजमान है और श्री अंग अंग से अपूर्व जो कांति है वो महा अद्भुत होकर के विराजमान है और बर्तन और लीला गतिश्चाता श्री राधिका बर्तनु माने नवकिशोरी होकर के विराजमान बर्तन का मतलब है किशोरी वे उनकी लीला गति वो भी अद्भुत होकर के विराजमान है दिशाओं की दृष्टि की भंगिमा वह अद्भुत है अद्भुत से अद्भुत होकर के विराजमान है और स्मृत अद्भुत होकर के विराजमान है श्री राधा इस प्रकार अद्भुत मूर्ति होकर के विराजमान और प्रिया जी की जब ये अद्भुतता का श्याम सुंदर के सामने वर्णन किया जाएगा तो स्वाभाविक है श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत आकर्षित होंगे तो प्रिया के रूप का वर्णन करके श्याम सुंदर के हृदय में भाव का जो उद्दीपन है वो श्री सखीगण इस प्रकार रूप माधुरी का वर्णन करके श्याम सुंदर के हृदय में भाव का उद्दीपन करती हुई विराजमान हो ऐसी श्री राधिका ये श्री राधिके आप अद्भुत रस मुझे कब प्रदान करेंगी आपकी प्रत्येक वस्तु तो अद्भुत होकर के विराजमान भ्रम भ्रुकुट सुंदरम स्फुरीत चारु बिंबाधरम ग्रहे मधुर हुंकृतम प्रणय कोयल कोपाकुलम महारसक मौलना सब है कौतुकम भिक्षतम भिक्षित रथ कला श्री, श्री प्रिया जी के श्रीमुख का ध्यान कर रही है बपू उपासना में श्री प्रिया जी उनके उनको श्याम सुंदर को समर्पित करते हुए सखी दासी जिस समय उस रूप माधुरी का दर्शन कर रही है ये प्रिया का रस रसविलास यही अत्यंत मि उपासना है अमर ब्रिज वाणी साहित्य में एक शब्द का प्रयोग किया गया मि उपासना मि माने अत्यंत बारीक उपासना महीन उसको मि ही कहा गया तो उपासना यह एक पारभाष्य शब्द दिया गया मि उपासना का तात्पर्य है कि जिसमें तत्सुखी भाव ही पूरी तरह से विराजमान हो अपने सुख की जहां जरा भी प्रवाह न हो उसका नाम है महीन उपासना और अंत में सारी उपासनाओं के सबसे शीर्ष पर जाकर के जो उपासना है वो मि उपासना है जिसमें श्री प्रिया को श्याम सुंदर के प्रिया लाल दोनों जब मिलन प्राप्त कर रहे हैं उनके सुख को ही सर्वोत्तम माना गया और अपने सुख का कहीं भी स्पर्श मात्र नहीं ये तो उसी उपासना का यहां मिही उपासना का वर्णन किया जा रहा है जिस उपासना में कोई भी श्रम तम गम भ्रम ये चारों चीजें पूरी तरह से नहीं है बोलो श्री मन लाल की तो श्रम तम गम भ्रम ये चारों वस्तुएं जहां पर पूरी तरह से नहीं है तो भ्रम भ्रुकुट सुंदरम अब श्री प्रिया जी के मुखचंद का वर्णन कर रहे हैं मुखचंद श्याम सुंदर के लिए श्याम सुंदर के हृदय में जो भाव है उसको जगाने के लिए यहां प्रिया की माधुरी का सखी दूती श्री श्याम सुंदर से वर्णन कर रही है मी उपासना में दूती की जरूरत नहीं है यहां पर तो प्रेम अपने आप ही दौत्य करेगा बालिक उपासना में तो सखी जब श्री श्याम सुंदर के सामने श्री प्रिया की रूप माधुरी का वर्णन कर रही है उस रूप रूपमाधुरी का वर्णन करते हुए श्याम सुंदर को जो भाव श्याम सुंदर के हृदय में है वो भाव प्रिया की रूप रूपमाधुरी को सुनकर के जागेगा और जागने पर फिर श्री श्याम सुंदर को जो परम परम सुख की प्राप्ति होगी और प्रिया को श्याम सुंदर के सुख में प्रिया को प्रिया के सुख में श्याम सुंदर को जो परम सुख की प्राप्ति होगी वह सुख प्रदान करना ही सखी के जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य तो युगल सुख को प्रदान करना ये सुखी भाव ये ही मुख्य उपासना होकर के विराजमान और अंत में जाकर के उपासना की परम सीमा में जो इच्छाद्वैत है उस इच्छाद्वैत का ही वो ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा इच्छाद्वैत का तात्पर्य है प्रिया लाल के हृदय में जो परस्पर सेवा करने की इच्छा है उस इच्छा को ही प्रधान मानो। प्रिया लालजी की सेवा करना चाहती ये प्रिया की इच्छा है और लालजी प्रिया की सेवा करना चाहते हैं, ये लालजी की इच्छा है सखी अपनी इच्छाओं को इनकी इच्छा में ही मिला दे और उनको जो सुख मिल रहा है प्रिया लाल को युगल को जो सुख मिल रहा है वह सेवा करना ही सखी के लिए परमरम सुख हो जा यही है इच्छा कि उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को अद्वैत करके मिला देना अपने सारी सेवा को अद्वैत करके मिला देना तो यहां पर श्री किशोरी की रूप माधुरी का सुंदर के सामने वर्णन किया जा रहा है कि भ्रमद भ्रुकुट सुंदरम श्री राधिका का श्रीमुख कैसा है बोले भ्रम भ्रुकुटी सुंदरम जहां पर भोएं अपूर्व से नाच रही हैं, वे परम परम सुंदर है तो नाचती हुई भुएं अपने आप धनुष के समान जो भूएं टेढ़ी वे अत्यंत अत्यंत सुंदर होकर के विराजमान तो श्रीमुख की एक विशेषता बताई जिसमें अपूर्व से भ्रुकुटी उनकी सुंदरता है स्मृत तो चार बिंबाधरम जहां पर सुंदर चारो डिंबाधर ओठ फड़क रहे हैं और ग्रहे श्याम सुंदर जिस समय श्री प्रिया उनको ग्रहण करते हैं पकड़ते हैं अपने श्रीहस्त से श्री प्रिया उनके श्रीहस्त को जब पकड़ते हैं तो उस समय प्रणय कोलिक कोपाकुलम शिवप्रिया निषेध करती हैं और प्रणय उनके द्वारा आकुल होकर के मुख्य ऊपर भी क्रोध के जो भाव हैं वो प्रकट हो रहे हैं रस की पहली लहर आई सखी में दूसरी लहर आई श्री श्याम सुंदर की माधुरी का सखी ने श्री राधिका के सामने वर्णन किया स्वामी के सामने वर्णन किया तब श्री स्वामनी में किंचित ढोरन आई और श्याम सुंदर प्रिया की ढोरन को देख करके रस की तीसरी लहर आई श्याम सुंदर में और श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न सखी में रूप माधुरी का दर्शन करने की उत्कंठा ये प्रथम लहर है उस उत्कंठा के द्वारा श्याम सुंदर के गुणों का प्रिया जी के सामने उसने वर्णन किया प्रिया में उस समय श्याम की सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई यह द्वितीय लहराई और द्वितीय लहर में शिव प्रिया श्याम सुंदर के ऊपर जब ढोल रही है झुक रही है उस झुकन को देख करके तृतीय लहराई आई श्याम सुंदर में परंत श्याम सुंदर की जो लहर है वह कहीं चंचलता में प्रकट होगी और उस चंचलता का दर्शन करके रस की अंतिम जो लहर है वह अंतिम लहर प्राप्त होती है पुनः सखी उन प्रिया लाल की ढोरन प्रिया जी की ढोरन और लाल जी की चंचलता इन दोनों का दर्शन करके सखी को परम परम आनंद की प्राप्ति होती है और इस ढोरन और चंचलता को प्राप्त करना दर्शन करना यही श्री प्रिया को सबसे ज्यादा सुख देने वाला है या प्रिया का सुख युगल का सुख यही सखी का परम परम सुख बन जाता कह रहे हैं भ्रमद भुपुट सुंदरम श्री प्रिया के गुण लाल जी के गुणों को सुनकर के श्री प्रिया में उस समय भावुकता की प्रथम लहर आई और उनकी भौवें कहीं नाच रही हैं और भौवों के द्वारा श्री प्रिया श्याम सुंदर के प्रति अपनी ढोरन प्रकट कर रही है स्फुत चार बिंबाधरम उस समय कभी भोवों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर रही हैं, कभी लज्जा कभी चंचलता परंतु तो कुछ भाव ऐसे हैं जो कि बिना प्रयास के साधक के हृदय में जो भक्त है उस भक्ति के हृदय में अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं अयत्नज जो भाव है भौवों को मटकाना जानबूझकर के मटकाना ये ज है परंतु ओठों का अपने आप फड़कना ये आयत्नज है तो को तो कभी जान बुझ करके अपने भाव को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है परंतु अयत्नज रूप में अधर जो है वे अपने आप सुप्रिया जी के फलकने लग जाएं वो जो अयत्नज भाव है उन अयत्नज भावों को देख करके स्फुर चार बिंबाधरम ओठ जो बिंबाधर स्फूरित हो रहे हैं उनका दर्शन करके श्री श्याम को अपुरुष सुख की प्राप्ति हो रही है तो प्रिया के जो भाव हैं, वो श्याम के हृदय में कभी उद्दीपन बनकर और श्री प्रिया के जो भाव हैं वो प्रिया के लिए अनुभाव बन करके कभी यत्नज और कभी अयत्नज दोनों प्रकार के भाव बनकर के विराजमान हो रहे हैं उस तृतीय जो लहर आई है वो श्याम में आई और ग्रहे मधुर हुकृति श्री श्याम सुंदर जब चंचलता कर रहे हैं तो चंचलता करने पर श्री प्रिया हुती द्वारा वहां कुट्टमित भाव को प्रकट कर रही हैं मिथ्या क्रोध उस भाव को मिलन में मिथ्या क्रोध उसका नाम ही है कुट्टमित भाव उस कुट्टमित भाव को नेति नेति भाव को प्रकट कर रही हैं होंकार करके जिस समय श्री श्याम सुंदर को रोकने का प्र, आ, प्रयास कर रही हैं, उस समय श्री प्रिया की शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई और उस बढ़ी हुई शोभा में श्याम सुंदर की चंचलता हंकार के द्वारा कम नहीं हो रही है बल्कि उल्टी और बढ़ रही है। वो तो नेति नेति जो वचन है वह श्री श्याम सुंदर की श्री प्रिया के प्रति प्रिया की सेवा करने की जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं ग्रहे मधुर शिवप्रिया के श्रीहस्त को श्याम सुंदर ने जब ग्रहण किया उस समय शिवप्रिया मधुर हंकार करती हुई निषेध कर रही है नेती -नेती वचन के द्वारा कुटिमित जो भाव है उन कुटिमित भाव को प्रकट कर रही है वो श्याम में उल्टी उत्कंठा को बढ़ा रहे हैं और जो वचन है वे मानो शिवप्रिया के समर्पण को ही अधिक प्रकट कर रहे हैं अर्थ प्रणय केले कोपाकुलम अंत में प्रगल्भता वह ही प्रकट कर रही है श्याम सुंदर में उल्टी प्रगल्भता प्रकट करती है तो प्रणय केले में जब श्री श्याम सुंदर प्रगलभता प्रकट करते हैं तो शिवप्रिया अत्यंत कोपाकुल होकर के विराजमान हो जाती है ऊपर तो से क्रोध है परंतु वह क्रोध श्री श्याम सुंदर के चेष्टाओं को कम करने वाला नहीं है वह उनकी चेष्टाओं को और अधिक बढ़ाने वाला ही है महारसिक मौलना सब कौतुकम वीक्षितम उस समय महारसिक मौलिक महारसकों के मुकुटमणी है श्री श्याम सुंदर सब है कौतुकम वीक्षितम भय और कौतुक पूर्वक श्री प्रिया की ओर देख रहे हैं निषेध करने पर भी श्री प्रिया की ओर कौतुक और भाई सहित उनकी कृपा को और और प्राप्त करने के लिए श्री श्यामचंदर जिस समय देख रहे हैं ऐसे हे है श्री राधिक आपके श्री मुख के द्वारा जो अपूर्व भाव प्रकट हो रहे हैं स्मरा में तब राधिक रथ कला सुखम श्री मुखम ये राधिके ऐसे आपके नयन ने, नयन ही अमित कला कुंज होकर के विराजमान है अमित कला अमृताधि कुंज मध्य तो अमित कला कुंज होकर के विराजमान नेत्रों को कटाक्ष को अमित कला कुंज कहा गया तो उन नेत्रों के द्वारा ही विभिन्न भाव जहां प्रकट हो रहे हैं स्मरा मितधिके रथ कला सुखम श्रीमुखम ये श्री राधिके आपके नयन की जो अमित कला है उस अमित कला का मैं कब दर्शन करूंगा जिस कला में कभी चंचलता प्रकट हो रही है शिप्रिया कभी भूमो को नचा रही है तो ये शिप्रिया में उत्सुकता प्रकट हुई भूमों को नचाने पर शाम सुंदर का दर्शन करने की उत्सुकता प्रकट हुई उस समय कभी भू को नचा करके कटाक्षपात द्वारा अपना प्रीति श्याम सुंदर के सामने इन्होंने प्रकट की तो कुछ तो यत्नज हुए और कुछ अयत्नज भाव भी साथ में प्रकट हो रहे हैं तो अयत्नज भाव के रूप में श्रीअंग में कंप और अधरों में फलकन ये अयत्नज भाव के रूप में प्रकट हो गए जो भूवों का नचाना है वो यत्नज है प्रयासपूर्वक है और उसमें शिवप्रिया अपनी व्याकुलता उत्सुकता कहीं प्रकट कर रही हैं, परंतु ओठों को नाचने पर वो अयत्नज रूप में निज भाव ओठ प्रकट हो रहे हैं कर रहे हैं उस समय शिव प्रिया की उस ढुरन को देख करके द्वितीय लहर को देख करके तृतीय लहर के रूप में श्याम सुंदर में जो चंचलता आई उसमें ग्रह मधुर हूं करती श्री शामसुंदर प्रिया के श्रीहस्त को पकड़ रहे हैं और प्रिया में मधुर हंकार वह प्रकट हो रहा है मधुर हंकार प्रकट हो रहा है प्रणय केल और श्री शामसुंदर प्रणय केल में जब कहीं चंचलता करते हुए छीना झपटी करते हुए विराजमान हैं उस समय प्रिया कोप करती हुई विराजमान हैं परंतु वह कोप श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रीति को बहाने वाला ही है और कोप आकुल होकर होते होते भी श्री प्रिया जी वह श्याम सुंदर के सखियों की अभिलाषा के अनुसार अपनी उदारता प्रकट करने लगती हैं प्यारी जो तुम्हारी गति कचुस्कते नहीं बनती है यो किए यो की यो किए यो की यो, की यो हो जाता श्याम सुंदर यो करते हैं तुम यो करती हो तुम यो यो हो जाता है तुम्हारा क्रोध ही अंत में कहीं श्याम सुंदर का सहयोगी बनकर के विराजमान हो जाता है तो शिप्रिया की जो गति है वो अद्भुत होकर के विराजमान है वो कहते नहीं बनती है यो किए यो की यो किए यो यो हो जाता वो इसी तरह से अद्भुत होकर के वो विराजमान हो जाता है तो ग्रहे मधुर प्रणय कोयल कोणय केली में से आकुल होकर के विराजमान हो। महारसिक मौलना इस प्रकार श्री महारसिक श्याम सुंदर ये विराजमान है महारसिक मौलि होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान है महारसिक मौलना रसकों की मुकुटमणि है सब कौतुकम वीक्षितम श्री प्रिया भयपूर्वक जब श्री श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं श्री श्याम सुंदर भयपूर्वक श्री प्रिया का दर्शन करते हैं सभय और कौतुकम भय और कौतुक सहित श्री श्याम सुंदर का जब दर्शन करते श्याम सुंदर प्रिया का दर्शन करते हैं उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे श्री श्याम सुंदर को प्रोत्साहन देती हैं कह रही है श्याम सुंदर सीधे सीधे चले आओ यहां पर श्री प्रिया जी का आहल है प्रिया जी का आदेश है और प्रिया जी के आदेश में आदेश का पालन करो यदि अपने सुख की इच्छा को लेकर के चलोगे तो ऐड़े बेड़े दिखोगे अद्भुत दिखोगे वो उचित नहीं है इसे सीधे सीधे चले, चले आओ ये ये कहने का मतलब है तो श्री श्याम सुंदर में भाई भी है कौतुक भी है ऐसे श्री श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं राधिके स्मराम श्रीमुखम श्री, श्री राधिक आपके रथकला से युक्त मैं दर्शन करते हुए विराजमान होंगी आपके उस रूप माधुरी का दो हृदय में बस गई है और उसी का स्मरण करते हुए मैं विराजमान होंगी आगे कह रहे हैं उन्मिलन बिल्कुल ये अः स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ निरूपण किया गया श्री प्रेम की जो स्वभाव है उस स्वभाव का जिसमें चारों लहरों का वर्णन और चारों लहरों का वर्णन करके श्री रस की जो विरुद्ध धर्माश्रयता है उसका निरूपण किया जा रहा है कि जहा ने ही स्वीकृति बन करके राजमान हो रही है और जहां क्रोध ही अनुकंपा बन करके विराजमान हो तो स्वभावक्ति स्वभावक्ति का यहां निरूपण किया गया उन्मीलन मुकटा पलसदक्र वालम स्फुरयू राटा निर्धत रत्न छवि श्रोणी मंडल मंजीर श्रीमत्पाद भज मनो किंकिव मरो अरे मेरे मन श्री राधिका जिसका नाम है ऐसे कोई अपूर्व तेज की तू आराधना कर राधा विधानम मह श्री राधिका नाम करके जो अपूर्व महतेज है उस तेज का तू आराधन श्री सरस्वती जी की शैली रही है हर जगह ये मह तेज ज्योति इन शब्दों का जहां प्रभाव दिखाना हो वहां उनका वर्णन करती हैं वृंदावन शतक में भी यही मह ज्योति कोई अपूर्व वृंदावन रूपी ज्योति विराजमान है तेज विराजमान है इस तरह से वर्णन करते हैं और यहां पर भी वही वर्णन उन्मिलन मुकुट छटा पल लसत दिक्क्र वालम स्फु अरे मेरे मन श्री उन्मीलन मुकुट छबा छटा श्री प्रिया जी की चंद्र का श्री श्याम सुंदर के मुकुट उनकी अपूर्व जो छटा है उससे जहां पड़ल दिकक्रमालम श्री प्रिया के साथ में श्री लालजी विराजमान है और श्री प्रिया जी अपनी चंद्रका की मोरन श्यामचंद्र के ऊपर सखियों ने यूथ में प्रिया जी की प्रधानता दिखाने के लिए एक का जो अंक है वो श्री मस्तक के ऊपर जैसे बिराजमान किया तो ये चंद्र का है वो चंद्र का का जो एक का आख है एक का अंक वह यह दिखाता है कि हमारे यूथ में यूथ की स्वामी होकर के ये श्री किशोरी जो बिराजिमान है तो एक का जो अंक है वो एक का अंक कहीं श्री प्रिया जी जो हैं उनकी प्रधानता को प्रकट करता है और सुंदर जो है उनका मुकुट वह श्री प्रिया के ऊपर छाया करते हुए विराजमान तो प्राय श्री प्रिया जी की जो चंद्र का है उसकी मुड़न श्याम के और श्री श्यामंदर के मुकुट की जो मुड़न है वह श्री प्रिया जी के ऊपर तो श्री महावाणी जी में कई जगह वर्णन किया गया कि जैसे मुकुट की छा के द्वारा श्री प्रिया को सेवा करते हुए प्रिया के ऊपर छाया करते हुए विराजमान है तो नुकुंज में रास के समय कभी बायां मुकुट और कभी में गोष्ठी की लीला में, में दाहिना मुकुट तो ये दोनों ही मुकुट जो हैं वो रस के अनु तो कभी दाहिना कभी बायां। दोनों तरह के जो मुकुट हैं उनको धारण करके विराजमान परंतु नुकुंज में प्राय श्री प्रिया अपनी चंद्रका के द्वारा श्याम के ऊपर छाया करते हुए और श्याम अपनी मुकुट के द्वारा श्री प्रिया के ऊपर छाया करते हुए विराजमान है इसलिए श्री नार्क में श्री गौरी में अनेक अनेक बार जो बाया मुकुट है उसकी प्रधानता है पुष्ट मार्ग में दायना मुकुट श्री मधुमोहन जी के अपने दायना मुकुट है परंपरा से जैसे चला दक्षिण में सब जगह मुकुट है परंतु जहां निकुंज लीला है वहां निकुंज लीला में कहीं बायां मुकुट वो के ऊपर छाया करते हुए विराजमान तो उन्मिलन मुकुट छटा जो मुकुट की छटा है वह सामने प्रकट हो रही है श्री श्याम सुंदर के मुकुट की छठा प्रकट हो रही है लसन दि चक्रवालम जिससे पूरा दिशाओं का चक्रवाल दिशाओं का समूह वह सुशोभित हो रहा है दिशाओं का चक्रवाल मैं दिश, सारी दिशाएं श्री श्याम सुंदर और प्रिया जी की चंद्रका की चमक से पर्लसत मानी सुशोभित हो रही हैंगद श्री लाल जी ने प्रिया जी ने जो बाजूबंद पहन रखे हैं उन बाजूबंद की केयूर की जो अपूर्व शोभा है वो माने बाजूबंद जो भुजाओं में धारण किए रहे हैं किए जा रहे हैं ऐसे बाजूबंदूर्व छा बक्षल के ऊपर हार और हाथ में जो कड़ूला इनकी निर्धुत रत्न छवि इनकी छवि भी चारों ओर अपूर्व से प्रकट हो रही है निर्धुत रत्न छवि रत्न की जो छवि है वो चारों ओर प्रकट हो रही है श्रोणी मंडल कमर के ऊपर जो कोंधनी है उन कौधनी का अपूर्व कलरव हो रहा है और मंजीर मंजुल ध्वनि और श्री चरण नूपुर जो है मंजिर मन नूपुर उनकी मंजुल ध्वनि हो रही है ऐसे श्री राधिका की अपूर्व शोभा है उस शोभा का ध्यान कर श्रीमत्पाद सरोम भज मनो श्री राधिका के चरण कमल उनका अरे मेरे मन तू ध्यान कर राधा विधानम महा। ये कोई राधा नाम करके अपूर्व तेज जो है वो तेज प्रकट हो रहा है उस तेज का तू दर्शन कर महाशब्द जो है वो तेज ऐश्वर्य चंद जो प्रकाश है माधुर्य है उसके रूप में प्रकट हो रहा है ऐसा कोई अपूर्व जो स्वरूप है वो स्वरूप यहां पर विराजमान तो मुकुट के साथ में श्री प्रिया जी के चंद्र का उन्मीलन जहां जुड़ी हुई है उनका अद्भुत प्रकाश चारों ओर हो रहा है प्रिया जी और और और की झुकन लाल जी की ओर और दाहिनी ओर और शिवप्रिया जी की लालजी की झुकन बाई ओर शिवप्रिया जी की ओर और दोनों के जो मुकुट और का चंद्र का वो दोनों मिलकर के विराजमान हैं उनसे परल चक्रवालम जितनी भी दिशाएं हैं उन दिशाएं भी सुशोभित हो रही हैं श्री केयूर अंगद इनको धारण करके विराजमान हो रहे हैं निर्धूत रत्न छवि जहां अद्भुत रत्न छवि प्रकाशित हो रही है सोर्णी मंडल किंकणी कलर जहां रूप से विराजमान है मंजिल माने नूपुर की मंजुल ध्वनि प्रकट हो रही है ऐसे श्रीमत राधिका के चरण कमल उन चरण कमलों का अरे मेरे मन ध्यान कर इस वृंदावन में राधिका नाम करके कोई अपूर्व तेज विराजमान है शामा मंडल मौल मंडल मणिराग स्विताश्मीर गौरी सातीवद काम केन तरला मापात मंद स्मृता मंदार द्रुमकु मंदिर गोविंद पट्टेश्वरी श्री गोविंद की पट्टेश्वरी सर्वोत्तम ईश्वरी श्री स्वामी वे श्रीमद वृंदावन में विराजमान शामा मंडल मौल श्री राधिका की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जितनी भी नवकिशोरी श्यामा बरवणनी जो नायिका हैं उनके मंडल में मुकुटमणि पतिब्रताओं में मुकटमणि हो करके श्री राधिका विराजमान क्योंकि लक्ष्मी आदि पतिव्रता वे श्री के प्रति आकर्षित हो जाती हैं परंतु तो श्री श्याम में कभी चार भुजा प्रकट होने पर प्रिया जी का जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है इसे शामा श्यामाने पतिव्रता उन पतिब्रताओं के मंडल में श्री राधिका मौलिक मुकुटमणि होकर विराजमान भक्त भक्ताचे नारी विज्ञा तो वो शामा जो है वो शामा उनके मंडल माने सारी पतिषण उनके उनके के रूप में विराजमान और इन जैसा पातिव्रत कहीं दूसरी जगह एक निष्ठा कहीं दूसरी जगह नहीं उनकी मौल मंडन मणि शोर होकर के विराजमान श्यामान और रागस्फुर श्याम के अनुराग में जिनके रोम रोम उठ करके श्याम सुंदर से मिलना चाहते हैं जहां भी श्री नुकुंज में युगल मिलित श्याम सुंदर का स्वरूप है वह युगल मिलित श्याम सुंदर का स्वरूप अर्ध के स्वरूप से कुछ भिन्न है अर्धनारीश्वर स्वरूप में आधा कुछ है आधा कुछ है पंत यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आधा एक कहो हो आधा अंग एक हो यहाँ पर रोम रोम में मिलन प्राप्त हो रहा है इसलिए अर्जुन के समान जो मिलन है उसकी अपेक्षा श्री राधा लिंगित कृष्ण श्री गोविंद स्वरूप श्री राधावल्लभ जी श्री बिहारी जी श्री राधाम लाल इनके जो स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी श्री गिरिराज जी इनके जो स्वरूप हैं यहाँ पर रोम रोम में मिलन होकर के विराजमान है अतः वो अर्देश्वर श्री शिवजी का जो स्वरूप है वो शिवजी के स्वरूप से भिन्न है वहां पर आधे अंग में प्रिया जी हैं आधे अंग में पार्वती जी हैं आधे अंग में शिव जी हैं परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आधा अंग प्रिया जी का है आधा अंग श्याम सुंदर का है ऐसा नहीं है बल्कि प्रत्येक अंग अंग रोम रोम एक होकर के मिला विराजमान तो सामान रोमो भेद जब प्रियालाल रोम रोम में मिल रहे हैं तो रोम रोम में मिलने पर यहां पर प्रत्येक श्री अंग के रोम जहां उठकर के निज आनंद में नर्तन कर रही हैं नृत्य कर रही है रोमोदेद विभाविताकृति उनके कारण श्री प्रियालाल की जो आकृति है वह अत्यंत अत्यंत सुशोभित होकर के विराजमान है आहो कश्मीर गौरव श्री श्याम सुंदर की जो छवि है वो कश्मीर मिली होकर के और श्री प्रिया की जो छवि है वो गौर होकर के विराजमान है तो कश्मीर गौरव छवि होकर के जब नृत्य करते हुए विराजमान है उसमें कश्मीर गौर युगल छवि विराजमान है और जहां एक होकर के विराजमान है वहां पर रोम रोम में मिलन प्राप्त करते हुए ये विराजमान तो कभी कश्मीर गौरव छवि हो करके अलग अलग आश्रय विषय स्वरूप धारण करके ये नृत्य कर रहे हैं और कभी मिलन करते समय रोम रोम में मिलन हो रहा है यहां पर अर्धनाश्वर की तरह से अलग अलग मिलन नहीं है बल्कि रोम रोम में ही मिलन हो रहा है इसलिए एक ही स्वरूप दिख रहा है आधा स्वरूप एक आधा स्वरूप एक ऐसा नहीं दिख रहा है वो ही काम के लिए तरला आज वे राधिका सामान्य वे राधिका अतीब उन्मत्त काम के ने तरला अत्यंत उन्मत्त काम के लिए में तरल होकर के विराजमान है चंचल होकर के विराजमान है श्री श्याम सुंदर की सेवा में श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा में अत्यंत चंचल होकर के उत्कंठित होकर के विराजमान हैं। मामपात मंदस्मिता वे श्री मंद के मंद मुस्कान के द्वारा मेरे ऊपर अनुग्रह करें उनकी मुस्कान भी मेरी रक्षा करें। वो मुस्कान भावजन्य है परंतु उस मुस्कान में इतनी सामर्थ्य है कि वह भक्ति की भी रक्षा अपने आप करती हुई विराजमान हो जाएगी मंदार मंदिर गता ऐसी श्री जी की अपूर्व शोभा मंदार पुष्प जो है मंदार पुष्प के मानी कल्पलता मंदार एक तरह से कल्पलता ही है एक कल्पलता तो कल्पलता की कुंज के मंदिर में भी विराजमान हैं हार श्रृंगार आदि जो आ, कल्प वृक्ष हैं उनकी कुंज उनमें वे विराजमान है वे श्री राधिका गोविंद पटेश्वरी श्री गोविंद की परम पटरानी मेरी रक्षा करें यहां पटरानी कहने का मतलब है कि निकुंज की नायिका होकर के निकुंज की अधिकारिणी होकर के वे श्री राधिका विराजमान है पट्टेश्वरी का तात्पर्य है कि कहीं विवाह के कारण में प्रिया बनी हो ऐसा नहीं है अधिकार में नुकुंज में यहाँ पर मुख्य अधिकार श्याम सुंदर के भी अधिकार ऊपर अधिकार श्री प्रिया जो हैं उनका ही मुख्य अधिकार विराजमान है तो श्यामा मंडल मौली श्री किशोरी जू शामा माने जितनी भी पतिब्रता हैं उनके समूह में मौलमानी शुरू भूषण उनकी मणि के समान है शुरू मणि के समान है श्यामान राट स्फुर श्याम का जो अपूर्व अनुराग उनके कारण ही स्फुर भेद जिनके रोमांच हो रहे हैं अर्थात अर्धनारी में आधे होकर के आलिंगित मात्र होकर के विराजमान नहीं है बल्कि रोम रोम के साथ में मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान है और जब रोम रोम के साथ में मिलन प्राप्त कर रहा है तो रोम अपने आप ही नृत्य कर रहे हैं तो सर्वांग के रोम नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो भेद रूपी जो सात्विक भाव है सात्विक भाव इनमें उदय हो रहा है विवाहित आकृति ऐसी परम सुंदर आकृति शिवप्रिया जी की विराजमान है कश्मीर गौरव छवि कवि शिव प्रियालाल जब दो स्वरूप धारण करके विराजमान हो रहे हैं उसमें श्याम सुंदर की छवि कश्मीर गौरव छवि कहीं केशर के समान अपूर्व श्री किशोरी जी की छवि विराजमान हो रही है कश्मीर गौरव छवि केशव के समान शिव प्रिया जी की जो छवि है वो छवि विराजमान हो रही है जिस रस की प्रधानता होती है वही रस सामने प्रकट होता है वही रंग सामने प्रकट होता है तो दो रंग मिलकर के तीसरा रंग जहां बनाते हैं वैसा नहीं है यहां पर श्री प्रिया श्याम सुंदर के श्री श्रीअंग को अंग कांति को अपने भीतर ही छिपाकर के विराजमान हैं इसलिए जब प्रेम विलास विवर्त होता है उस समय प्रिया के रंग की प्रधानता हो जाती है सामान्यतः भी जो धातु ज्यादा प्रभावशाली होती है वही धातु मिश्रित धातु में अपने स्वरूप को सामने अधिक प्रकट करती है तो मिलने पर भी श्री किशोरियों की जो अंगकांति है वही अपने आप को ज्यादा प्रकाशित करती है तो गौरव स्वरूप ही ज्यादा प्रकाशित होता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो रंग मिलकर के तीन तरह की स्थिति है दो धातु मिलकर के एक नई धातु को उत्पन्न कर देती हैं उसका रंग भी नया हो जाए वहां पर दोनों धातु बलवान है कभी कभी ऐसा होता है जो धातु ज्यादा बलवान होती है वह कम बलवान धातु के रंग को दबा करके अपने रंग को ही प्रकट करती है ये और कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो बलवान धातु है वो दूसरी धातु के ऊपर मोलम्मा के रूप में विराजमान होकर के विराजमान हो जाती है तो श्रीमन महाप्रभु का जो स्वरूप है वह उसमें गौर कांति इतनी बलवान है कि उसने श्याम कांति को भीतर दबा दिया है और श्याम कांति भीतर विराजमान है ऊपर से गौर कांति वही अपने आप को प्रकट हो रही है तो दो धातु मिलकर के तीसरी धातु नहीं बनी बल्कि श्री श्याम सुंदर ही गौर कांति को धारण करके श्रीमद महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो यहां पर कश्मीर गौर छवि कहकर के विलास के समय प्रेम विलास विवर्त में जो स्वरूप प्रकट हुआ वो श्री गौर हरि का जो स्वरूप है वही प्रकट हुआ है साथ ही वो मद काम के तरला वे श्री राधे का काम के लिए में अत्यंत अत्यंत तरल होकर के विराजमान है मन मन मुस्कुरा रही हैं वे श्री राधिका कल्प लता कुंज मंदार द्रुम कुंज जो कल्प लता कुंज है उन हार सिंगार की जो लताओं की कुंज है उसका नाम ही मंदार कुंज है ऐसे हार सिंगार की कुंज में आप श्री प्रिया जी श्याम सुंदर की साथ में विराजमान हैं गोविंद पटेश्वरी श्री गोविंद की ऊपर भी शासन करने वाली गोविंद की पटरानी होकर के अर्थात नुकुंज में गोविंद का शासन नहीं है निकुंज में शासन चलेगा श्री प्रिया जी का तो निकुंज में पट्टा पट्टाभिषेक जिनका हुआ है वे श्री राधिका हमारे ऊपर कृपा करें यहां गोविंद स्वयं श्री प्रिया जी के सामने प्रणत होकर के विराजमान हैं, तो गोविंद पटेश्वरी का भाव ये ग्रहण करना चाहिए कि गोविंद की रानी होने के कारण इनको अधिकार मिला ना ऐसा अर्थ नहीं गोविंद की रानी होने के कारण इनको अधिकार मिला ऐसा भाम नहीं है गोविंद पट्टेश्वरी का तात्पर्य है गोविंद के ऊपर भी जो शासन करने वाली ईश्वरी होकर के विराजमान हैं। अतः विवाह संबंध यहां पर कारण नहीं है यहां पर श्याम सुंदर शिव प्रिया जी के श्री चरणार्थ में प्रणत होकर के ही विराजमान है वे गोविंद पट्टेश्वरी माम पातु मेरी रक्षा करें बुलवंडावन बिहारी लाल की जय लताई गौर हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधागम हरि गोविंद जय बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय